गीता तत्वचिंतन यज्ञों के प्रकार तीसरा श्रोत्रा स्रोत्रादीनेंद्रिय अन्यन्या संयमाग्नि सुजोगति तीसरे प्रकार का साधक संयम की अग्नि प्रज्वलित कर कान आँख आदि ज्ञानेन्द्रियों का उसमें हवन करता है संयम शब्द का सामान्य अर्थ होता है नियमन इस तीसरे यज्ञ का सरल अर्थ यह है कि साधक अपनी स्रोत्र चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियों का नियमन करता है ज्ञानेन्द्रियाँ अपने विषयों की ओर जानी जाना चाहती है पर वह उन्हें संयम की अग्नि में होम करता हुआ अपने ध्येय विषय में लगाता है इसे वेदांत साधना की दृष्टि से उपरति की साधना कहा जा सकता है और पातंजल योग साधना की दृष्टि से प्रत्याहार की साधना यह साधक ज्ञानेंद्रियों में अपने विषयों की ओर जाने की जो सहज प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को भी संयम की अग्नि में जला डालना चाहता है कुछ लोग संयम शब्द का योगशास्त्र के अनुसार विशेष अर्थ करते हैं वहाँ धारणा ध्यान और समाधि को त्रिपुटी को संयम कहा जाता है चित्त को किसी विशिष्ट स्थान पर बारह सेकंड के लिए रोक रखना धारणा है फिर उसी स्थान पर उसे बिना किसी बाधा या विशेष के बारह गुणित बारह बराबर एक सौ चवालीस सेकंड यानी दो मिनट चौबीस सेकंड के लिए रोक रखना ध्यान है और यदि चित्त चित्तवृत्तियाँ वहीं पर धारावत अविच्छिन्न रूप से बारह गुणित बारह गुणित बारह बराबर सत्रह सेकंड अर्थात अट्ठाईस मिनट 48 सेकंड के लिए समाहित हो गई तो वह समाधि है ये तीनों यदि एक ही स्थान में साधित हो तो उसे संयम कहते हैं उपर्युक्त साधक अपनी ज्ञानेंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोक अपनी ध्यय वस्तु या इष्ट देवता में केंद्रित करता है तो उससे इंद्रियां अपना स्वरूप खोकर इष्ट के साथ उसी प्रकार एक रूप हो जाती है जैसे हवन किया हुआ द्रव्य अग्नि में गिरकर अपना स्वरूप खो देता है इसी सादृश्य से संयम रूप अग्नि में इंद्रियों का हवन कहा गया है यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह जो संयमाग्नि सु कहकर बहुवचन में संयमाग्नि शब्द का प्रयोग किया उसका क्या अर्थ है इसका उत्तर दो प्रकार से दिया जाता है एक तो यह कि इंद्रियां अनेक हैं एक एक इंद्रिय का संयम करने के लिए अलग अलग चेष्टाएँ करनी पड़ती है इस दृष्टि से संयम अनेक हैं दूसरा यह कि संयम जहां किया जाता है वह देश अनेकशह वर्णित है इसलिए भी संयम की अनेकता सिद्ध है